अध्याय पंचम खंड ओंकार उदीत और आदित्य का अभेद दृष्टि आदिभेद प्राणाद्यदृष्टिवशिष्टोथ से उपासन कृत्वा प्रणवोदीतरेख्यम प्राणः अस् भेद गुण विशिष्ट दृष्टियापासनम अनेक पुत्र फल मिदानी वक्तव्यरभ्य पूर्वोक्त प्राण और आदित्य दृष्टि से विशिष्ट उद्गीथोपासना का भी अनुवाद पुनरुलेख कर प्रणव और उद्गीठ की एकता करते हुए अब उसी प्रसंग में प्राण और रश्मियों के भेद रूप गुण से युक्त दृष्टि से उस अक्षर की उद्गीवजूत ओंकार की अनेक पुत्रूप फल वाली उपासना का निरूपण करना है इसीलिए आगे ग्रंथ आरंभ किया जाता है अथ खलु ज उदीथ स प्रणवो यणव स उद्गी आदित्य उद्गीत ए स प्रणव ओमतीस्वरण निश्चय ही जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है इस प्रकार यह आदित्य ही उदीत है यही प्रणव है क्योंकि यह आदित्य ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है अथ खलु यह उदगीत स प्रणवो बहवृचा यस्य स एव शब्दवाच्यः य प्रणवस्तेषा सदोग्योदीत शब्दवाच्य असौवा आदि उद्गी एवं प्रणव प्रणवशब्दवाच्योपी सहचा नश्च ही जो उद्गी है वही ऋग्वेदियों का प्रणव है तथा उनका जो प्रणव है वही में उद्गी शब्द से कहा गया है यह आदित्य ही उद्गीत है यही प्रणव है अर्थात ऋग्वेदियों के यहाँ प्रणव शब्द वाच्य भी वही है कोई और नहीं है उद्गी आदित्य कथम उदगीताक्षम अक्षरम ओम इत ही अथवा स्वरुच्चार्यकार उविता आदित्य उद्गीत है तो कैसे क्योंकि यह उद्गीत संज्ञक अक्षर को ओम इस प्रकार स्वरण उच्चारण करते हुए जाता है यद्यपि स्वर आक्षेपे इस धातु सूत्र के अनुसार स्वरण का अर्थ आक्षेप या गमन करते हुए होना चाहिए तथापि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं इसलिए स्वर्ण का अर्थ उच्चारण करते हुए भी होता है अथवा स्वरण यानी चलने वाला सूर्य प्राणों की प्रवृत्ति के प्रति ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ जाता है अतः यह सविता उदगीत है रश्मिदृष्टि से आदित्य की व्यस्ोपासना का विधान और फल एतम एवाह अभ्यगा तम कोसित कौशित कौशीतकवाच रश्मिगस्व पर्यावर्तयाद् बहुवो वैते भविष्यन्ति दैवत मैने बहुता प्रमुखता से इसी का गान किया था इसी से मेरे तू एक ही पुत्र है ऐसा कौशितकी ने अपने पुत्र से कहा अतः तू रश्मियों का आदित्य से भेद रूप से चिंतन कर इससे निश्चय ही तेरे बहुत से पुत्र होंगे यह आदिदेवत उपासना है तमेतमु एवाहम अभ्यम अभिमुखे न गीतवान तेन मम न्या्यभेद् ध्यानस्मीर्थ तेना पुत्रह पुत्र पुत्र उवाचोक्तवा अतो च भेदेन जोगात एवं वै ते तव पुत्रा पुत्र निश्चय इसी का मैने आभिमुख्य प्रमुखता से ज्ञान किया था अर्थात मैंने आदित्य और उसकी रश्मियों का भेद करके ध्यान किया था इसी कारण से मेरे तो एक ही पुत्र है ऐसा के पुत्र कौशित ने अपने पुत्र से कहा अतः तुम सूर्य और रश्मियों का भेद पूर्वक चिंतन कर श्रुति में कर्तपथ त्वम होने के कारण पर्यावर्तयात इस प्रथम पुरुष की क्रिया के स्थान में पर्यावर्तय मध्यम पुरुष की क्रिया समझनी चाहिए इस प्रकार उपासना करने से तेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे यह अधिद उपासना है मुख्य प्राण दृष्टि से उद्गी अथाध्यात्म जवाय मुख्य प्राण स्तमु उपास तो मिति ये स स्वर इसके आगे अध्यात्म उपासना है यह जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करें क्योंकि यह ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ गमन करता है अथान अध्यात्म एव अथ्यात्म्युख्य मुद्दी उपासवोमित शेष प्राणों क नहि मरणकाले प्रवृत्थम एती न ही मरका मुमूर्षो समीपस्थ मनुज्ञाप शृण्नि एक इसके आगे अध्यात्म उपासना कही जाती है यह जो मुख्य प्राण है उसी की दृष्टि से उदगीत की उपासना करें इस प्रकार पूर्व समझना चाहिए तथा यह प्राण भी ओम इस प्रकार कहता हुआ अर्थात वाघादि की प्रवृत्ति के लिए ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ सागमन करता है मरण काल में मरने वाले पुरुष के समीप रहने वाले लोग प्राण का ओम उच्चारण करना नहीं सुनते इसीलिए अनुज्ञा करता हुआ कहा है इसी आदृश्य के कारण आदित्य में भी ओंकारोचारण उंकार, करके अनुज्ञा चाहिए प्राण से मुख्य प्राण की व्यस्तोपासना का विधान और फल एतमु एवाहम एक तस्मा तबीतिकी वाच मैंने से केवल इसी मुख्य ही का गान किया था इसलिए मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ ऐसा कौशिकी ने अपने पुत्र से कहा अतः तू मेरे बहुत से पुत्र होंगे इस अभिप्राय से भेद गुण विशिष्ट प्राणों का प्रमुखता से गान कर एतमु एवाहम अभ्य गासिसम इत्यादि गासीसदी पूर्ववगाधीन मुख्यम भेद उद्गीतम भेदगुण भूमानम मनसाभि पश्यूमान मनसाता पूर्ववदर्तए बहवो वै मे मम पुत्रा अभ्यगासिसम इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत ही समझना चाहिए अतः तू वादि और मुख्य प्राण इनकी दृष्टि से उद्गीत को भेद गुणविशिष्ट देखता हुआ उसका मन से बहुत रूप से अभिगान अर्थात पूर्वत आवर्तन कर तात्पर्य यह है कि मेरे बहुत से पुत्र होंगे ऐसे अभिप्राय से युक्त होकर उसकी उपासना कर प्राणा प्राणाद्यवाद गीतृष्टे एक पुत्रत्व फल दोषेनापो प्राण फलदोषेनापोदित प्राणभेदृष्टे कर्तव्यता चोद्यतेन कांडे बहुपुत्र फल्वाथम एक पुत्र प्राप्ति रूप फल के दोष से प्राण और आदित्य के एकत्र रूप उद्गी दृष्टि की निंदा की जाने के कारण इस खंड में अनेक पुत्र रूप फल की प्राप्ति के लिए रश्मि और प्राण इनकी भेद दृष्टि का प्रतिपादन किया गया है प्रणव और उदगीत का अभेद अथ खलु यह उदगीत स प्रणवो यह प्रणव सा स उद्गी होत्री सदना दुर्गीय जो उद्गीत है वही प्रणव है तथा जो प्रणव है वही उद्गीत है इस प्रकार उपासना करके उद्गाता होता के कर्म में किए हुए उद्गान संबंधी दोष का अनुसंधान संशोधन करता है अनुसंधान करता है अथ खलु य उदीथ इदि प्रणवोदगीथकदर्शन उतल संसति पौत्री सदनाथ संसती तस्थनम पौत्री सदनम पौत्रा कर्म सम्ययुक्ता नी देश शक्य कि दुद्गीत दुष्ट तदनु समाहरत्यनुसंधत्त इत्यर्थः, क्षमता कृतम तदनुसतेसंधत्च धातुवैषम्य समीकरणमीति अथ खलु य उद्गी इत्यादि प्रणो। और उद्गीत की एकता का प्रतिपादन किया गया है उसी का का फल बतलाया जाता है, है, है। होत्री होत्री सदनात स्थित होकर होता कर्म करता उस स्थान नाम सदन है। उससे अर्थात सम्यक प्रकार से अनुष्ठान किए हुए होता के कर्म से क्योंकि केवल देश मात्र से किसी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती क्या होता है उद्घाता द्वारा जो दुरुद्गीत दोषयुक्त उद्गान किया होता है अर्थात अपने कर्म में कोई दोष किया होता है उसका वह उद्गाता समाहार, अर्थात अनुसंधान सुधार कर देता है जिस प्रकार की चिकित्सा द्वारा धातुओं की विषमता को ठीक कर दिया जाता है इति छांदोग्योपनिषदि प्रथम अध्याये पंचम खंडभाष्यम संपूर्णम